उपनिषद, सांकर भाष्यार्थ, अध्याय पांच तृतीय खंड पांचालों की सभा में श्वेत केतु ब्रह्मादिस्तंभपर्यता संसार गत वक्तव्या वैराग्य हेतुर्बुमुक्षूण आख्यायिकारभ्यते मुमुक्षु पुरुषों के वैराग्य के, के लिए ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संसार की गतियों का वर्णन करना चाहिए इसलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है श्वेत केतुर्ुणेय पंचालानागम समितय तवंब प्रवाहणों जयवली उवाच कुमार पितेनो भगवती आरुनी का पुत्र श्वेतकेतु पांचाल देशी लोगों की सभा में आया उससे जीवल के पुत्र प्रवाह ने कहा हे कुमार क्या पिता ने तुझे शिक्षा दी है इस पर उसने कहा हां भगवन श्वेतकेतुनामत हिथ आरुण्यूढ़ पांचाला जनपद सभा मेंजगाम या, तगतवत प्रवाहो नाम दीवलसापत जैवलिर्वाचोत्वान्न हे पिता, यामीसद्वशिष्यता किमुशिष्टस्व अनुहि इति नाम वाला हा। यह निपात ह के लिए है अरुण के पुत्र को अरुणी कहते हैं उसका पुत्र आरुण पंचाल देश के लोगों की सभा में आया उसे आए हुए से प्रवाहन नाम वाले जीवल के पुत्र जयवली ने कहा हे कुमार क्या क्या पिता पिता ने ने तुझे तुझे अनुशासित शिक्षित किया है, है? अर्थात शिक्षा दी है? ऐसा कहे जाने पर उसने कहा, हाँ भगवन, मैं अनुशासित किया गया हूँ इस प्रकार सूचित करते हुए उसने उत्तर दिया तम होवाच वाच यद्यनुशिष्टो प्रवाहन के प्रश्न जिसने उससे कहा यदि तुझे शिक्षा दी गई है तो वेद वेद यदि तो धी प्रजा प्रयती नगवरावर्त इति न भगवती वेथ पयोदेव से इति न भगवती क्या तुझे मालूम है कि इस लोक से जाने पर प्रजा कहा जाती है सेत केतु भगवन नहीं प्रवाहरण क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोक में कैसे आती है सेत केतु नहीं भगवन प्रवाहन देवजान और पितृयान इन दोनों मार्गों का एक दूसरे से विलग होने के स्थान तुझे मालूम है सेत केतु नहीं भगवन वे थ यदिष्मान लोकादति ऊर्धम यजा प्रयती तत् तत्क इत्यर्थः न भगव इतर न जाने हम तत् पृछसी एवं तहि वेत्थ जानीषे प्रकारेण पुनरावर्तन्त इति न भगव भगवती प्रत्याह वेत्थ मठोर्मागोर सहण्योर देयान से पितृयान च द्यावर्तना, द्यावर्तना, मित्रेतर मितरेतर विनम तम इत्य न भगव इति क्या तू जानता है कि यहां से श्लोक से परे प्रजा कहाँ जाती है तात्पर्य है कि क्या तुझे इसका पता है इस पर दूसरे श्वेत केतु ने कहा भगवान नहीं आप जो कुछ पूछते हैं वह मैं नहीं जानता अच्छा तो जिस तरह वह श्लोक में आती है वह क्या तुझे मालूम है इस पर उसने उत्तर दिया भगवन नहीं क्या तुझे साथ साथ जाने वाले देवजान और पितृगण इन दोनों मार्गों की व्यावर्तना व्यावर्तन अर्थात इन पर साथ साथ जाने वाले पुरुषों के एक दूसरे से अलग होने के स्थान का पता है भगवन नहीं वेथ यथाशलोको इति ना भगव देथा यथा पांचम्या माहुता तुझे है यह पित्र लोग भरता क्यों नहीं श्वेत के तु भगवन नहीं प्रवाहन क्या तू जानता है कि पांचवी आहुति के हवन कर दिए जाने पर आप सोम सोमघ्रितादि पुरुष संज्ञा को कैसे प्राप्त होते हैं केतु नहीं भगवन नहीं भगवन्ही वेत्थ यथसौ यम प्राप्य पुनरावर्तन्ते बहुत येन कारणेन न संपूर्णत न भगवत इति प्रत्याह वेत्थ यहां पंच संख्या पंचभ्या पंचसख्यायाहूत भूतायां आहुति निवृत्ता आहुति साधना चाप पुषवचस पुष्य वचोभिधान याूयम क्रमेण पुरुष षातीभूताषवसवाच्या पुषाख्या लभंतेुक्त ना भगव किंचन जाना क्या तू जानता है कि यह पितृगण संबंधी लोग जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते हैं भौतों के जानने में भी किस कारण से नहीं भरता भगवान नहीं ऐसा उसने उत्तर दिया क्या तुझे मालूम है कि किस प्रकार किस क्रम से पांचवी पांच संख्या वाली आहुति के हित होने पर आहुति में रहने वाले आहुति के साधनभूत आप पुरुषवाची हो जाते हैं तात्पर्य है कि हवन किए जाने वाले जिन छठी भूत द्रव्यों का पुरुष यही वचन यानी नाम है वे पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं अर्थात पुरुष संज्ञा कैसे प्राप्त करते हैं ऐसा कहे जाने पर उसने यही कहा भगवन नहीं अर्थात मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता प्रवाहन से परभूत श्वेतकेतु का अपने पिता के पास आना अथानूक्य मनुशिष्टो वोच था यो हिमा नद्या सोनुशिष ब्रवीतेति सहायस्त पितरथ मेयायत गोवाचाननशिष्य वाविल भगवान ब्रवीदनु तो फिर तू अपने को मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा क्यों बोलता था जो इन बातों को नहीं जानता वह अपने को शिक्षित कैसे कर सकता है तब वह त्रस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उसे बोला श्रीमान ने मुझे शिक्षा दिए बिना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है अथैव संकी मनो मनशिष्टोस्मितोचथा उक्तवानसि यो हिमा पृष्ठ जाता नीद्याजानी या कथम स विदिष्टस्मी ब्रुवीत स श्वेतकेत रायस्त आयासी संतुर्धन मेंगत तम च पितर मुतन का तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने पर भी तूने मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा क्यों कहा ऐसा कैसे कहा जो पुरुष इन मेरी पूछी हुई बातों को नहीं जानता वह विद्वानों में मुझे शिक्षा दी गई है ऐसा कैसे कर सकता है इस प्रकार राजा से आजस्त पीड़ित हो वह केतु अपने पिता के अर्ध स्थान पर आया और उस अपने पिता से बोला श्रीमान ने अनुशासन किए बिना ही समावर्तन संस्कार के समय मुझसे कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है यत क्योंकि राजन्य पंचमाराजनबंधु प्रश्न प्राप्ति तैकंचनाशक विभक्तमीति होवाच यथा तदैतान वो यथाषा यद्यह वेद यद्यम वेदिष्यम कथम तेनाव्यमती उस बंधु ने मुझसे पांच प्रश्न पूछे थे किंतु मैं उनमें से एक का भी विवेचन नहीं कर सका। उसने कहा तुमने उस समय आते ही, जैसे प्रश्न मुझे सुनाए हैं, उनमें से मैं एक को भी नहीं जानता। यदि मैं उन्हें जानता होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता पंच पंच संख्या प्रश्नान राजन्य बंधु राजन्य बंधवोति राजन्य राज्यबंधु स्वयं इत्यर्थः दुर्वृत्त अपि पृष्ठवाश् दैकंचन एक नाशक नशेण निर्णेत राज्यबंधु ने राजन्य छत्री लोग जिसके बंधु हो उसे बंधु कहते हैं अर्थात जो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्यबंधु ने मुझसे पाँच गिनती के पाँच प्रश्न पूछे थे किंतु मैं उन प्रश्नों में से एक का भी विवेचन नहीं कर सका अर्थात उनका विशेष रूप से अर्थतः निर्णय नहीं कर सका सोवाच पिता यहाँ मा, वस्यम तदागतमात्र प्रश्नाव उतवनसी तैकंचनाशक विवक्त जानी प्रदिया ज्ञान लिंगे न मम तद विषय अज्ञानम जानी कथम तब उस पिता ने कहा हे वस्त्र तुमने उस समय आते ही जैसे ये प्रश्न मुझसे कहे हैं उसमें से मैं एक का भी विवेचन नहीं कर सकता ऐसा ही तुम मुझे समझो अर्थात अपने अज्ञान रूप लिंग से तुम उस विषय में, में मेरा अज्ञान समझ लो ऐसा क्यों क्योंकि इन प्रश्नों में से मैं एक को भी नहीं जानता यथा एकन यह अपि न वेद न जान इति यथा तमेवायिंगयितान्श्ना जानी से तथाहम्येता जान अतो मयथा भावो न कर्तव्य कुत यतो न जाने यद्यह मिमान यद्यमान प्रश्नाष वेदित वानस्मी पुत्राया, समावर्तन काले पुरा तात्पर्य यह है कि हे तात, जिस प्रकार तुम इन प्रश्नों को नहीं जानते उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता अतः मेरी प्रति तुम्हें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए किंतु यह बात ऐसी कैसे समझी जाए क्योंकि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ यदि मैं इन प्रश्नों को जानता तो पहले समावर्तन संस्कार के समय अपने प्रिय पुत्र पुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न करता? पिता पुत्र का प्रवाहन के पास जाना। ऐसा कहकर शह गौतम राय तस्म प्राप्त शाह प्रातः सभाग उदेयता मानुष से भगवन् गौतम वित्तः परम प्रणी था तोवाच तब राज मानुष वित्तम यामेव कुम्तेमेव्रोहित सह कृथ्ठी बभूव तब वह गौतम राजा के स्थान पर आया राजा ने अपने यहाँ आए हुए उसकी पूजा की दूसरे दिन प्रातः काल होते ही राजा के सभा में पहुंचने पर वह गौतम उसके पास गया उसने उससे कहा हे hey भगवान गौतम आप मनुष्य संबंधी धन का वर मांग लीजिए उसने कहा राजन ये मनुष्य संबंधी धन आप ही के पास रहे आपने मेरे पुत्र के प्रति जो बात प्रश्न रूप से कही थी वही मुझे बतलाइए तब वह संकट में पड़ गया सह गौतमो गोत्रतः राजम यागतवान थनमेजागतवा तस्म गौतमाय्ता चकार सच गौतमः कृतातिथ्य उषि परेद्यु प्रातः काले सभागे सभाम, गते राज्यु गुदेहाय भजन भाग पूजा सेवा सह भागे नाग पुद्यमानो नई स्वयं गौतम उदेजा राजन मुद्गतवान वह गौतम गोत्रोत्पन्न राजा जयवली के स्थान पर आया अपने यहाँ आए हुए उस गौतम की की। उसने अरहा पूजा की। इस प्रकार आतिथ्य सत्कार से वा उस दिन निवास कर दूसरे दिन सवेरे ही राजा के सभागत होने सभा में पहुंचने पर उसके समीप गया अथवा सभागह पाठ मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है भाग भजन अर्थात पूजा सेवा को कहते हैं जो भाग से युक्त अर्थात दूसरे से पूजित था वह गौतम स्वयं राजा के पास गया तम होवाच गौतम राजा मानुष्यस्य मनुष्य भगवन्गौत मनुष्य संबंधि वित्त से ग्रादेवर वर्णीय काम विणीता प्राथिएता स होवाच गौतम तवै ठत राज वि या क्या मम पुत्री वाचम पंच प्रश्नलक्षण अभासथा उतवानसी तमे वाचं ब्रूहि कथेतुक्त गौतमेन राज सह पृथ्वी दुखी बभूव कथम नएदी उस गौतम से राजा ने कहा हे hey भगवन् आप मनुष्य संबंधी धन का वर्णन करने योग्य वर इच्छा अनुसार मांग लीजिए उस गौतम ने कहा हे राजन, यह मनुष्य संबंधी धन तुम्हारे ही पास रहे तुमने कुमार अर्थात मेरे पुत्र के प्रति जो प्राच प्रश्न रूप बात कही थी वही मुझसे कहो गौतम के इस प्रकार कहने पर वह राजा यह कहता हुआ कि यह कैसे हो सकता है कृथ् दुख हो गया प्रवाहन का वरदान सह कृष्ठभूतो भूतो ब्राह्मण मनवाणो न्याय न्यायेन विद्या वक्तव्येत मत्वा इस प्रकार दुखी हुए उस राजा ने ब्राह्मण का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए यह मानते हुए तथा विद्या का निर्मासार ही उपदेश करना चाहिए यह समझते हुए तगंभ चिंवसेजापिया तगंोवाच यहां गौतम यथेम नापुर विद्या ब्राह्मण गूंसर्वेशु लोकेशुत्र प्रशासनम अभूद तस्मच उसे यहाँ चिरकाल्रहो ऐसी आज्ञा दी और उसे कहा हे गौतम जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है उससे तुम यह समझो कि पूर्व काल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई इसी से संपूर्ण लोकों में इस विद्या द्वारा क्षत्रियों का ही शिष्यों के प्रति अनुशासन होता रहा है ऐसा कहकर वह गौतम से बोला तमह गौतम चिरम दीर्घ कालम वसेम आज्ञापया यत पूर्वं य पूर्व प्रत्याख्यातवाणराजा विद्या पश्चाचि तिमित ब्रह्मण क्षमापय वचनोक्त्या उस गौतम को उसने यहाँ चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी राजा ने पहले जो विद्या का प्रत्याख्यान किया और फिर उसे चिरकाल तक रहो ऐसी आज्ञा दी उसका कारण बतलाते हुए वह ब्राह्मण से क्षमा कराता है तम होवाच राजा सर्वविद्यो ब्राह्मणोपि ब्राह्मणों सन्य प्रकार मा, हे गौतम विद्यालक्षणाम् वाचम् मे ब्रोहित्य ज्ञाना त्रास्ति वक्त यहां प्रकारेणे विद्या ब्राह्म ब्राह्मण न गति न शासितम गावती न च्राह्मण अनया विद्या तथिद लोके तस्मु पुरापूर्व सर्वेशोकेशुत्र छत्रजातेवानया छत्र विद्या प्रशासन प्रशास अभू बभूव क्षत्रियंपरय विद्यव कालताप्यहता वक्षा संप्रदनाधं ब्राह्मण गति अदुक्त तत्न्तु अर्हसी चुनाव तस्म होवाच विद्यां राजा राजा ने राज्य कह संपन्न ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणों में नहीं गई तथा इस विद्या द्वारा ब्राह्मणों ने उपदेश ही नहीं किया क्योंकि इस प्रकार यह बात इस श्लोक में प्रसिद्ध है इसी से पूर्व काल में समस्त लोकों में क्षत्रिय का ही क्षत्रिय जाति का ही इस विद्या के द्वारा शिष्यों का शासन शिक्षकत्व रहा है अर्थात क्षत्रियों की परंपरा से ही इतने समय तक यह विद्या आई है तथापि मैं तुम्हारे प्रति इसका उपदेश करूंगा, तुम्हें देने के पश्चात यह ब्राह्मणों के पास जाएगी इसलिए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करना ऐसा कहकर राजा ने उसे विद्या का उपदेश किया इसी छोज्योपनिषद ही पंचमाध्याय खंड तृतीयखंड्यम संपूर्णम्